महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व सततमो शमोध्याय नाना प्रकार के पापों और उनके प्रायश्चितों का वर्णन भाच हितार्थो यक्ष मणश्चर्वेदात आचार्य पितृकार्या्याम स्वाध्यायाथम अथापिच एक वै साधवृष्टा ब्राह्मणा धर्मिक्षव निस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानम विद्या चारत भी कहते हैं राजन संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो तथा उसका धन चोर चुरा ले गए हों तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे आचार्य की दक्षिणा देने पितरों का श्राद्ध करने तथा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए धन दे भरत नंदन ये श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राय धर्म के लिए धन की भिक्षा मांगते देखे गए हैं इन्हें दान और विद्या अध्ययन के लिए धन देना चाहिए अन्यत्र दक्षिणादान दरत सत्यम अन्यभ्योपि बहिर्वेद इस भिन्न परिस्थिति में ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मणतर मनुष्यों को भी यज्ञवेदी से बाहर कच्चा अन्न देने का विधान है सर्वरत्ना राज ब्राह्मणा एवं बहु दक्षिणा अन्यो विभुवाचारा यजंत सदा राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार सब प्रकार के रत्नों का दान करे क्योंकि ब्राह्मण ही वेद एवं बहुसंख्यक दक्षिणा वाले यज्ञ रूप हैं अपनी संपत्ति के अनुसार समस्त कार्यों का आयोजन करने वाले वे ब्राह्मण सदा आपस में मिलकर गुणयुक्त यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं यश त्रय वार्थिक भक्त पर्याप्त भृत्य वृत्त अधिकं चापि विद्येतः सोभम पात अर्ति जिस ब्राह्मण के पास अपने पालनीय कुटुंबीजनों के भरण पोषण के लिए तीन वर्ष तक उपभोग में आने लायक पर्याप्त धन हो अथवा उससे भी अधिक वैभव विद्यमान हो वही सोमपान का अधिकारी है उसे ही सोम सोमयाग का अनुष्ठान करना चाहिए यज्ञेत प्रतिरुद्ध सैदे नई केज्वन ब्राह्मण सेशेषेण धाकेरा जटी योग्य सहुपीन क्रूर सोम कुटुम्बा तस् तद्यतम यज्ञार्थम पार्थिव हो खरे यदि धर्मात्मा राजा के रहते हुए किसी यज्ञकर्ता का विशेषतः ब्राह्मण का यज्ञ धन के बिना अधूरा रह जाए उसके एक अंश की पूर्ति श्रेष्ठ रह जाए तो राजा को चाहिए कि उसके राज्य में जो बहुत पशु पशुओं तथा वैभव से संपन्न वैश्य हो यदि वह यज्ञ तथा सोमयाग से रहित हो तो उसके कुटुम्ब से उस धन को यज्ञ के लिए ले लें आहरे रथनो किंचित कामम शुद्र से स्मृ न ही यज्ञ शुद्र से किंचित पिग्रह किंतु राजा अपनी इच्छा के अनुसार शुद्र के घर से थोड़ा सा भी धन न ले आवे क्योंकि यज्ञों में शूद्र का किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है यो नाता सतय्रगु तयोरअ कुटुम्बाभ्याम आहरे दिचार जिस वैश्य के पास एक सौ गौवें हों और वह अग्निहोत्र न करता हो तथा जिसके पास एक हजार गौवें हों और वह यज्ञ न करता हो उन दोनों के कुटुंबों से राजा बिना विचारे ही धन उठा लावे अदात्रिभ्यो हरिम विपति सदा तथेवाच रो तो धर्मो नृपते जो धन रहते हुए उनका दान न करते हों ऐसे लोगों के इस दोष को विख्यात करके राजा सदा धर्म के लिए उनका धन ले ले ऐसा आचरण करने वाले राजा को संपूर्ण धर्म की प्राप्ति होती है भक्तानि तथईक्तम भक्तानी कर्मणः हर्तव्य इसी प्रकार में अन्य के विषय में जो बात बता रहा हूँ उसे सुनो यदि ब्राह्मण अन्नाभाव के कारण लगातार छ समय तक उपवास कर जाए तो उस अवस्था में वह किसी निकृष्ट कर्म करने वाले मनुष्य के घर से उतने धन का अपहरण कर सकता है जिससे उसके एक दिन का भोजन चल जाए और दूसरे दिन के लिए कुछ बाकी न रहे खला क्षेत्रा तथा रामाद्यथो वाप्योपद्य आक्षात्यक्षते पिवा खलिहान से खेत से बगीचे से अथवा जहाँ से भी अन्न मिल सके वहीं से वह भोजन मात्र के लिए अन्न उठा लावे और उसके बाद राजा पूछे या ना पूछे उसके पास जाकर अपनी वह बात उसे कह दे न तस्मे धार्य दंडम राजा धर्मेड धर्मवित क्षत्रिय सतु बाल स ब्राह्मण अग्लिस ते उस दशा में धर्मज्ञ राजा धर्म के अनुसार उसे दंड न दे क्योंकि क्षत्रिय राजा की नादानी से भी ब्राह्मण को भूख का कष्ट उठाना पड़ता है श्रुतशील वृत्तिमस्य प्रकल्पयेत अथैनम परिरक्षेता पिता पुत्रह रसम राजा उसके शास्त्र ज्ञान और स्वभाव का परिचय प्राप्त करके उसके लिए उचित आजीविका की व्यवस्था करे और जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार वह उस ब्राह्मण की रक्षा करे इष्टि वैश्वान निर्वपे दब पर्यये अनुकल परो धर्मो धर्मवाद के प्रतिवर्ष किए जाने वाले अग्रयण आदि यज्ञ यदि न किए जा सके हो तो उनके बदले प्रतिदिन वैश्वा नी समर्पित करें मुख्य कर्म के स्थान में जो गौड़ कार्य किया जाता है उसका नाम अनुकल्प है धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा बताया गया अनुकल्प भी परम धर्म ही है वैश्विधे वैश्वाद्य च ब्राह्मण महर्षि भी आपस्यो मरणादि तय विधि प्रतिनिधि कृत क्योंकि विश्वदेव साध्य ब्राह्मण और महर्षि इन सब लोगों ने मृत्यु से डरकर कर आपातकाल के विषय में प्रत्येक विधि का प्रतिनिधि निहत कर दिया है प्रभो प्रथम से जो अनुकल कल्पे न वर्तते न सांपरायिकम तस्मतिर्विद्यते फलम जो मुख्य विधि के अनुसार कर्म करने में समर्थ होकर भी विधि से काम चलाना चाहता है उस दुर्बुद्धि मनुष्य को पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती न ब्राह्मण निवेद कि वेदवेन निवेद स्विर्याद राजर्याच स्वीर बलवत्तरम वेदज्ञ ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपनी आवश्यकता निवेदन न करे क्योंकि ब्राह्मण की अपनी शक्ति तथा राजा की शक्ति में से उसकी अपनी ही शक्ति प्रबल है तस्मा द्राघ्या सदा तेजो दुस्सह ब्रह्मवादीना कर्ता शास्त्रा विधाता च ब्राह्मणो दैव उच्य अतः ब्रह्मवादियों का तेज राजा के लिए सदा दुस्साह है ब्राह्मण इस जगत का कर्ता शासक धारण पोषण करने वाला और देवता कहलाता है यस्कुशल ब्रूजा न शुष्का मृे गि क्षत्रियो बाहुअ तरे दाप धमात्म धनैर्वैश्य शुद्रश्च मंत्रेहोमश्चिद्विज अत उसके प्रति अमंगल सूचक बात न कहे रोखे वचन न बोले क्षत्रिय अपने बाहुबल से वहश्य और शूद्र धन के बल से तथा ब्राह्मण मंत्र एवं हवन की शक्ति से अपनी विपत्ति से पार हो सकता है न क्या युतिम्ज न पालिश परिवेष्टाग्निहोत्र से न संस्कृत न कन्या न युति न मंत्र न जानने वाला ना मूर्ख और ना संस्कारहीन पुरुष ही अग्नि में हवन करने का अधिकारी है नरक निपत जुवा स्वयश तत् तस्माताकुशल होता साेदपारग यदि ये हवन करते हैं तो स्वयं तो नरक में पड़ते ही हैं जिसका वह यज्ञ है वह भी नरक में गिरता है अतः जो यज्ञ कर्म में कुशल और वेदों का पारंगत विद्वान हो वही होता हो सकता है प्राजापत्यम अदत्ता स्व अग्नाधेय से अनाता प्रोचते धर्मदर्श जो अग्निहोत्र आरंभ करके प्रजापति देवता के लिए अश्वरूप दक्षिणा का दान नहीं करता धर्मदर्शी पुरुष उसे अनाहिताग्नि कहते हैं जिसने अग्नि की स्थापना नहीं की है उसे अनाहिताग्नि कहा जाता है तात्पर्य कि उक्त दक्षिणा दिए बिना उसके द्वारा की हुई स्थापना व्यर्थ हो जाती है पुण्यान या अनुकुर श्रद्धा जितेन्द्रिय अनाप्त दक्षिण न जजित कतंच मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धा पूर्वक और जितेंद्रिय भाव से करे पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना किसी तरह यज्ञ न करे प्रजा पशुस्वर्गम च हंसी यज्ञ दक्षिण इंद्रियाणी यथ की आयुश्चाप्य वक्षति बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशुत्व का नाश करता है और स्वर्ग की प्राप्ति में भी विघ्न डाल देता है इतना ही नहीं वह इंद्रिय यश कीर्ति तथा आयु को भी क्षीण करता है उद क्या मा स तेजे चिजा के चीद ओम चा श्रोत्रियम ते सर्वे पाप कर्मिण जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री के साथ समागम करते हैं जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है तथा जो अवैधिक रीत से हवन करते हैं वे सभी पापाचारी हैं ओद पांड ओद के ग्राम ए ब्राह्मी पति उसे समाशूद्र कर्म अगत क्षति जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब लोग पीते हैं वहाँ बारह वर्षों तक निवास करने से तथा तो शुद्ध जाति की स्त्री के साथ विवाह करने से ब्राह्मण भी शुद्र हो जाता है अभार्यम वृद्धम च वही अब्राह्मण तृण स्वासी तथा संशोध्य ते राज यदि ब्राह्मण अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री को सैया पर बिठा ले अथवा बड़े बूढ़े शूद्र को या ब्राह्मणेतर क्षत्रिय या वैश्य को सम्मान देता हुआ ऊँचे आसन पर बैठा कर स्वयं चटाई पर बैठे तो वह ब्राह्मणत्व से गिर जाता है राजन उसकी शुद्धि जिस प्रकार होती है वह मुझसे सुनो यद एक करात्रेण करोति पापम न कृष्ठवर्णम ब्राह्मण सेवमान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 ना ना न धर्मयुक्त अन्य न स्त्री सुराजन विवाह काले न गुरुम ना, गुरु ना जीवित पंचान आहुरापात कालीन परस में स्त्री के पाँच विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से बोला गया असत्य हानिकारक नहीं होता इन पांच अवसरों पर असत्य बोलना पाप नहीं बताया गया है श्रद्धा श्रद्धान शुभा विद्यादि समाप्तयात सुवर्णमिचामे ध्यान आदतिता विचारयन वर्ण के पुरुष के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए और सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए स्त्री रत्न दुष्कुला चापी विषाद्यमृतम पिबेद अदुषा ही स्त्री और आप ये त्यवधर्मत नीच कुल में भी उत्तम स्त्री को ग्रहण कर ले विष के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी ले क्योंकि स्त्रियां रत्न और जल ये धर्मतः दूषणी नहीं होते हैं गौब्राह्मण हिताथ वर्णा शंकर वैश्यो गृह शास्त्राणसाण परित्राणार्थमात्म गो और ब्राह्मणों का हित वर्ण संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है सुरापानं सुरापान ब्रह्मत्याम गुरुतल्पम अथापिवाम अनिर्देश मनतेणांत इतिधारण मदिरापान ब्रह्महत्या तथा गुरुपत्नी गमन इन महापापों से छूटने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देना ही उन पापों का प्रायश्चित होगा ऐसे विद्वानों की धारणा है सुवर्ण हरण सैन्य विप्रस्व चेत पातक विहिरन मद्यपा चम्यागमनादी पति संप्रयोगगा ब्राह्मणी निधस्था अचरेण महाराज पति वैभव्युत स्वर्ण की चोरी अन्य वस्तुओं की चोरी तथा ब्राह्मण का धन छीन लेना यह महान पाप है महाराज मदिरापान और अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से पतितों के साथ संपर्क रखने से तथा ब्राह्मणे होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से स्वेच्छाचारी तो पुरुष शीघ्र ही पतित हो जाता है संवत्सरे पतती पति सहां याजनाध्यापना जौनासनासना पतित के साथ रहने से उसका यज्ञ कराने से और उसे पढ़ाने से मनुष्य एक वर्ष में पतित हो जाता है परंतु उसके संतान के साथ अपनी संतान का विवाह करने से एक सवारी या एक आसन पर बैठने से तथा उसके साथ में भोजन करने से वह एक वर्ष में नहीं किंतु तत्काल पतित हो जाता है एकता ने हितोन निर्देशिया भारत निर्देशिया व्यसनी भवे भरत नंदन उपरयुक्त पाप अनिर्देश्य अर्थात प्रायश्चित रहित कहे गए हैं इन्हें छोड़कर और जितने पाप हैं वे निर्देश्य हैं शास्त्र में उनका प्रायश्चित बताया गया है उसके अनुसार प्रायश्चित करके पाप का व्यसन छोड़ देना चाहिए अन्नम वीरम गृह प्रेत कर्म अन्न पातिषु पूर्वेशु न कुर्वित विचारणाम पूर्वोक्त अर्थात शराबी ब्रह्मचारा और गुरुपत्नी तीन पापियों के मरने पर उनकी दाह क्रिया किए बिना ही कुटुंबीजनों को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है अमात्यान्या धर्म इधार्मिकायण नई तई रि संविधम धार्मिक राजा अपने मंत्री और गुरुजनों को भी पतित हो जाने पर धर्मानुसार त्याग दे और जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित न कर ले तब तक उनके साथ बातचीत न करे अधिक प्राप्तो ति किलम पापाचारी मनुष्य यदि धर्माचरण और तपस्या करे तो अपने पाप को नष्ट कर देता है चोर को यह चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है अस्तेनम स्तैन द्विगुणम पापमाप्न या त्रिभागम ब्रह्महत्या या कन्या प्राप्नोति जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर से धूना पाप लगता है कुमारी कन्या यदि अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट हो जाए तो उसे ब्रह्महत्या हत्या का तीन चौथाई पाप भोगना पड़ता है यस्त दुषिता तेषंपन पात्मन ब्राह्मण नव गर्ेह स्पृष्ठा गुरुतरम भवन और जो उसे कलंकित करने वाला पुरुष है वह शेष एक चौथाई पाप का भागी होता है इस जगत में ब्राह्मणों को गाली देकर या उन्हें तिरस्कार पूर्वक धक्के देकर हटाने से मनुष्य को बड़ा भारी पाप लगता है वर्षाणी शमता प्रतिष्ठा नाधिगचते सहस्रम चैव वर्षाण विपत्ति वसे सौ वर्षों तक तो उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है कहीं भी ठहरने के लिए ठौर नहीं मिलता फिर एक हज़ार वर्षों तक उसे नरक में गिरकर रहना पड़ता है तस्मा नैबाव गह्येत नैव जा तो निपात शोणित पा सुन संगी आता स मह राजन नर के प्रतिपद्यते अत न ब्राह्मण को गाली दे और न उसे कभी धरती पर गिरावे राजन ब्राह्मण के शरीर में घाव हो जाने पर उससे निकला हुआ रक्त धूल के जितने कणों को भिगोता है उसे चोट पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है भ्रूण हाहा मध्ये तो शुद्ध्य शस्त्र आत्मा नम धुजा दबन हो समिध्य तेन गर्भ के बच्चे की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शस्त्रों के आघात से मर जाए तो उसकी शुद्ध हो जाती है अथवा प्रज्वलित अग्नि में कूदकर अपने आप को होम दे तो वह शुद्ध हो जाता है सुरापो वारुण मृष्णाम पिता पापाप्य मुच्यते दया सकाये निर्दगे मृत्यु व प्राप्य शुद्धते लोह आश्चर्य अलभते विप्रो नान्यथा अलभते हिसा मदुरा पीने वाला पुरुष यदि मदुरा को खूब गर्म करके पी ले तो पाप से छुटकारा पा जाता है अथवा उसके शरीर जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर ही वह ब्राह्मण शुद्ध लोगों को प्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं गुरुतल पधिष्ठाया दुरात्मा पाप चेतन त्रयाकारा प्रतिमा लिंग्य मृतना सौ विशुद्ध विचार रखने वाला दुरात्मा पुरुष यदि गुरुपत्नी गमन का पाप कर बैठे तो वह लोहे की गरम की हुई नारी प्रतिमा का आलिंगन करके प्राण दे देने पर ही उस पाप से शुद्ध हो जाता है अथवा शिष्ण वृष्ण वादा अजा जलिदा स्वयं निपतेत दसमसायापतेजिभ ब्राह्मणा पिवा प्राण संत्यजे तेन शुद्यति अथवा अपने शिष्ण और अंडकोस को स्वयं ही काट कर अंजलि में लेकर सीधे नैरित दिशा की ओर जाता हुआ गिरे पड़े या ब्राह्मण के लिए प्राणों का परित्याग कर दे तो शुद्ध हो जाता है अश्वेधेन व अथवा गोसेवन वग्निष्टो में समय यह प्रत्यय च पूजते अथवा यज्ञ गोसव नामक यज्ञ या अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा भले भाति यजन करके वह एलोक तथा परलोक में पूजित होता है तथा द्वाद समकपाले ब्रह्म भवे ब्रह्मचारी भवे निवर्मा छापय एवं तपसा युक्त ब्रह्म समे ब्रह्मत्या करने वाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म लोगों को सुनाता रहे और बारह वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सवेरे शाम तथा दोपहर तीनों समय स्नान करे इस प्रकार वह तपस्या में संलग्न रहे इससे उसकी शुद्धि हो जाती है एवं तो समिज्ञाताम आत्रेय वा निपात द्विगुणा ब्रह्मत्या वय इसी तरह जो जानबूझकर बूझ स्त्री की हत्या करता है उसे उस गर्भिणी वध के कारण दो ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है सुरापो निताहारो ब्रह्मचारी क्षतिशय ऊर्धम त्रिभ्योपिवर्षेभ्यो यदिता परम ऋषभक सहस्रम वागा दत्ता शौचमापनया मदिरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शहन करे इस तरह तीन वर्षों तक रहने के बाद अग्निष्टोम यज्ञ करे तत्पश्चात एक हजार बैल या इतने ही गौवे ब्राह्मणों को दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है वैश्यम हर वर्षे दृषभिक शतम चगा शुद्धम हत्वाब्दे वही कम ऋषभम च शतम चगा यदि वैश्य की हत्या कर दे तो दो वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहने के बाद एक सौ बैल और एक सौ गायों का दान करे तथा शुद्र की हत्या कर देने पर हत्यारे को एक वर्ष तक पूर्वोक्त नियम से रहकर एक बैल और सौ गवों का दान करना चाहिए स्वराह खरा हौद्रमेवा व्रतम चरेत मार्म मंडुकान् काक च मोछक उक्त पशु समोह दौ राजतना कुत्ते स्वर और गधों की हत्या करके मनुष्य शुद्ध वध संबंधी व्रत का ही आचरण करे राजन बिल्ली नीलकंठ मेढ़ कौवा सांप और चूहा आदि प्राणियों को मारने से भी उक्त पशु वध के ही समान पाप बताया गया है प्राय चितान्यथान्या प्रवक्षा्यनुव पुर्व अल्पे वाप्योचेत पृथक संवत्सर तरेन्हींस्त्रिय भार्याद् देश स्मृते काले चतु भुंजानो ब्रह्मचारी व्रती भवन स्थानसनाभ्या हेन्न ती तीरनाभ्योपय नप एवं एवं निराकरता यहाँ पक अब दूसरे प्राय चित्तों का भी क्रमशः वर्णन करता हूँ अनजान में कीड़ों मकोड़ों का वध आदि छोटा पाप हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप करें इतने ही से उसकी शुद्धि हो जाती है गोवध के सिवा अन्य जितने उपपातक हैं उनमें से प्रत्येक के लिए एक एक वर्ष तक व्रत का आचरण करें श्रोतरी की प्रति से व्यवचार करने पर तीन वर्ष तक और अन्य परिस्थितियों से समागम करने पर दो वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे प्रहर में एक बार भोजन करें अपने लिए पृथक स्थान और आसन की व्यवस्था रखते हुए घूमता रहे दिन में तीन बार जल से स्नान करें ऐसा करने से ही वह अपने उपर्युक्त पापों का निवारण कर सकता है जो अग्नि को भ्रष्ट करता है उसके लिए भी यही प्रायश्चित है तजारण्य पितरम मातरम गुरु पति सैपरव्य यथर्मेशु निश्चय ग्रासछादन मतरम तो दिदर्शनम ब्रह्मचारी दुजेभ्य द्वा पापा मुच्य से कुलनंदन जो अकारण ही पिता माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है उसे केवल अन्न और वस्त्र दे और पैतृक संपत्ति से वंचित कर दे वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों को दान दे और पिता माता आदि का पूर्वत आदर करने लगे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है यही धर्मशास्त्रों का निर्णय है व्यभिचारिणियातः परिधारेषो तदेनाचार्य व्रत यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस कार्य में पकड़ ली गई हो तो पराय स्त्री से व्यवचार करने वाले पुरुष के लिए जो प्रायश्चित रूप व्रत बताया गया है वही उससे भी करवा भी शेम शयनमित पापम निगत तबे द्राजा संसारे बहुवे जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर अन्य पापी की सैया पर जाती है उस कुलटा को अत्यंत विस्तृत मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नोचवा डाले पुमांस नाग्य सैन्य तप्त आयसे आप्यादधित तारूणे त्र दिएत पापपेन एत दंडो महाराज स्त्रीण भरते स्वतिक्रमात्सरा भी सह्टणो भवे दैत वर्षाण चुरी सह सैविनी कुचार पंचवर्षा चरे इसी तरह व्यवचारी पुरुष को बुद्धिमान राजा लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रख दे और आग लगा दे जिससे वह पापी उसी में जलकर भस्म हो जाए महाराज पति की अवहेलना करके पर पुरुषों से व्यविचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है उपर्युक्त कहे हुए में जिन दुष्टों के लिए प्रायश्चित बताया है उनके लिए यह भी विधान है कि एक वर्ष के भीतर प्रायशित न करने पर दुष्ट पुरुष को दूना दंड प्राप्त होना चाहिए जो मनुष्य दो तीन चार या पाँच वर्षों तक उस पतित पुरुष के संसर्ग में रहे वह मुनिजनोचित व्रत धारण करके उतने ही वर्षों तक पृथ्वी पर घूमता हुआ भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करे परिव्य परिवेदता परिवेद्यत पाणी ग्रहा सुधर्मेड़ सर्वे ते पाति स्मृत आ भाई का विवाह होने से पहले ही यदि छोटा भाई अधर्म पूर्वक विवाह कर ले तो जेष्ठ को परिवृत्ति कहते हैं छोटे भाई को परिवेत्ता कहते हैं और उसकी पत्नी को जिसका परिवेदन अर्थात ग्रहण किया जाता है परिवेदनियाँ कहते हैं ये सबके सब पतित माने गए हैं चरे सर्व ए वह ते चरे वापा इन तीनों को पृथक पृथक अपने शुद्धि के लिए उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जो यज्ञहीन ब्राह्मण के लिए बताया गया है अथवा एक मास तक चंद्रायण या कृष्ठ चंद्रायण व्रत करें परिवेता परवृत्ता प्रयक्षेत परवृत्त जेषेन तभ्यु तो तो यबीयानप्यनमोक्षनोती तो धर्मत पुरुष उस नववधु को पतोहु के रूप में जेष्ठ भाई को सौंप दें और जेष्ठ भाई के आज्ञा मिलने पर छोटा भाई उसे पत्नी रूप में ग्रहण करें ऐसा करने पर वे तीनों धर्म के अनुसार पाप से छुटकारा पाते हैं अमानुषि यो गोवर्जम अनावृष्टिष्य अधिष्ठात्र पशुनाम पुरुषम विदो पशु जातियों में गौों को छोड़कर अन्य किसी के अनजान में हिंसा हो जाए तो वह दोषा वह नहीं मानी जाती क्योंकि मनुष्य को पशुओं का अधिष्ठाता एवं पालक माना गया है तो परधा ओर्ध्वालम तू पात्र गृहानिस्वक पिकीर्तयन त्रवाभभोज स शुद्ध्य चले संवत्सर चापे तद्रतम येन वाला पापी उस गाय की पूछ को इस प्रकार धारण करे कि उसका बाल ऊपर की ओर रहे फिर मिट्टी का पात्र हाथ में लेकर प्रतिदिन सात घरों में भिक्षा मांगे और अपने पाप कर्म की बात कहकर लोगों को सुनाता रहे उन्हें सात घरों की भिक्षा में जो अन्न मिल जाए वही खाकर रहे ऐसा करने से वह बारह दिनों में शुद्ध हो जाता है यदि पाप अधिक हो तो एक वर्ष तक उस व्रत का अनुष्ठान करें जिससे वह अपने पाप को कर देता है भवे से अनुत्तमं दानम वा भवे मानुषे इस प्रकार मनुष्यों के लिए परम उत्तम प्रायश्चित का विधान है उनमें जो दान करने में समर्थ हो उनके लिए दान की भी विधि है यह सब प्रायश्चित विचार पूर्वक करना चाहिए अनास्तिकोमात्र दान में प्रचार स्वराह मनुष्याण कुकुट से खर मांस मूत्र पुरेषम चम प्रा संस्कार महती अनास्तिक पुरुषों के लिए एक गोदान मात्र ही प्रायश्चित बतलाया गया है कुत्ते सुअर मनुष्य मुर्गे और गधे के मांस और मल मलमूत्र खा लेने पर द्विज का पुनः संस्कार होना चाहिए ब्राह्मणस्तु सुरापस्माय सोमपह अप्र्यस हम पिपे दुष्ट तय मुष्टम पय पिबे त्र वायुभक्षो भवेत्रह सोमपान करने वाला ब्राह्मण यदि किसी शराबी की गंध भी सूंघ ले तो वह तीन दिनों तक गरम जल पी कर रहे फिर तीन दिन गरम दूध पिए तीन दिन गरम दूध पीने के बाद तीन दिन तक केवल वायु पीकर रहे इससे वह शुद्ध हो जाता है एवं तस्दृष्टम प्रायश्चित सनातनम ब्राह्मण से विशेषेण यद्ञान संभव इस प्रकार यह सनातन प्रायश्चित्त सबके लिए बताया गया है ब्राह्मण के लिए इसका विशेष रूप से विधान है अनजान में जो पाप बन जाए उसी के लिए प्रायश्चित है ये श्री महाभारती शांति पर्वण आपद धर्म परवड़ी, परवड़ी प्रायश्चित पंचष्टि इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद पर्व में पापों के प्रायश्चित की विधि विषयक 165वां सौ अध्याय पूरा हुआ